मंत्र शांत के उपनिषद की सातवीं कक्षा प्रथम पाठक के दसवें खंड को हम देख रहे थे ओशस्ती चाक्रायण नाम के एक विद्वान की कर्मकांडी की एक कथा है तो वो कुरु प्रदेश में रहते थे लेकिन दुर्भिक्ष हुआ ओले पड़ गए तो फसल खराब हो गई तो खाने को कुछ नहीं रहा तो भिक्षा के लिए निकले और एक स्थान पर एक महावत को उन्होंने देखा वो गुलमाश अन्न कुधान्य को खा रहे थे चबा रहे थे तो उनसे भिक्षा मांगी और महावत ने कहा कि ये झूठे हैं तो भी उन्होंने कहा नहीं दे दो उन्होंने ले लिया तो महावत ने अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए स्नेह दिखाते हुए कहा कि आप जल भी ले लीजिए पानी हम देते ही हैं वैसे भी भोजन के साथ में तो ये अनुपान लीजिए उत्पान लीजिए तो कहा कि ये पीऊंगा तो मैं पतित हो जाऊंगा ये तो उच्छिष्ट है झूठा है झूठा है तो यहाँ तक की बात हमने पीछे देखी थी किन्हीं को पिछले में से कुछ पूछना हो तो एक प्राण लेना और छोड़ना उस विषय में संशोधन करके बोल रहा हूँ वृक्षदा पेशी जो होती है वो जब नीचे जाती है खींचती है तो दाब कम हो जाता है फेफड़ों में और श्वास अंदर जाता है ये सक्रिय क्रिया है इतना सा एक भाग ये सक्रिय है और जब वो पेशी ढीली हो करके वापस फैलती है ऊपर आ जाती है वापस नीचे खींचती है तो जगह बनती है उसमें बल लगता है और जब छोड़ते हैं तो अपने आप वापस श्वास अपने आप बाहर निकलता है उसको निष्क्रिय श्वसन बोलते हैं अंदर जो भरना है वो सक्रिय श्वसन और जो बाहर निकालते हैं उसको निष्क्रिय शोषण बीच के थोड़े भाग को बाकी यदि हम विशेष प्रयास करके अंदर लेते हैं उसमें और बल लगता है और छोड़ते समय भी जब हम विशेष प्रयास करते हैं उसमें पेट और छाती की मांसपेशियां सुकुड़ती हैं उसमें भी विशेष प्रयत्न होता है लेकिन बीच का जो सामान्यत श्वास होता है उसमें लेने में प्रयत्न अधिक होता है छोड़ने में कम होता है लेकिन प्रयत्न दोनों में होता है और वो जो हमारा प्रसंग था स्वर वाला शाम का तो उसमें जो गायन किया जाता है वहां तो बहुत बल लगता ही है वो अन्न के आधार पे यानी ऊर्जा उसमें लगती ही है जो सामगान करते हैं लंबा लंबा बहुत लंबा बोलते हैं गायन में भी आपने देखा शास्त्रीय संगीत में और इसमें बहुत लंबा बोलते हैं और उनका श्वास का अभ्यास बहुत ज्यादा होता है तो उसमें बल तो लगता ही है यहाँ के प्रसंग में तो निकालते समय भी बल ही लगेगा लेकिन सामान्यतः लेते समय बल लगता है छोड़ते समय बल नहीं लगता है बीच का जो सामान्य भाग होता है उसके लिए ठीक है तो? आगे चले तो इस कथा में हाँ बोलिए कल जो प्राण अन्न के समय लिख लेना इसको कल जो प्राण के अपान के समय बोल का उदाहरण दिया था किसका उदाहरण बोल वाली बोलादी बोल का हाँ तो बोल में जो हवा भरते है तब दम लगता है मतलब लगती है मतलब लगती और निकलती तो आप निकल जाते है, ये तो, उल्टा हो रहा है तो अभी बोला ना मैंने अभी यही तो बता रहा था मैं तो अभी जो मैंने बोला तो यही तो बोल रहा था कि जो अंदर लेते हैं जिस समय तब तो वो पेशी नीचे जाती है ये सक्रिय शोषण है वैसे बॉल वाला उदाहरण अलग है उसको दो तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि वहां पर अंदर और बाहर दाब बराबर है बॉल वाला जो आप पूछ रहे हैं ना गेंद का फुटबॉल है तो जिस समय गेंद है उसके अंदर का और बाहर का दबाव बराबर है ठीक है वायुमंडल का भी दाब होता है तो अंदर बाहर का भी बराबर है अब जब हम अंदर हवा भरना चाहते हैं, उसको फूलाना चाहते है तो वो तब फूलेगी जब अंदर का दाब अधिक होगा दाब को बनाना है और बाहर भी दाब है तो वो तो बल लगेगा ही अधिक बल लगेगा तभी वो फूल पाएगा नहीं तो अपने आप तो नहीं होगा तो वहां तो दाब लगाना ही पड़ेगा गेंद में हवा भरने में और जिस समय उसका हम ढक्कन या सिरा हटा देते हैं या छिद्र हो जाता है तो अंदर से तेजी से हवा बाहर निकलती है उसका कारण भी यही होता है कि बाहर का दाब कम होता है अंदर अधिक होता है तो जैसी छेद मिला स्थान मिला वो तेजी से होती है और वो पीछे की तरफ फटती है जैसे गुब्बारा भी फूटता है ना तो वहीं नहीं रहता है वो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो तिरछा इधर उधर भाग जाता है बहुत तेजी से उछलता है तो ये तो दाब के कारण ही है इसमें कोई बात नहीं है तो जुका तू इससे नहीं घटता है हमारे इससे लेकिन हाँ उतने अंशों में ठीक है अंदर भरना सक्रिय क्रिया है बाहर निकालना निष्क्रिय है कपालभा में उल्टा होता है चूंकि वो विशेष प्रयत्न वाला होता है हम चूंकि बहुत प्रयत्न करके बाहर निकाल देते हैं अब अंदर कम हो गया तो बाहर के दाब से अपने आप ही चला जाता है जैसे कोई चीज हम बहुत पिचका करके पानी में डाले और पानी में दबाव अधिक हो तो अपने आप ही फूल जाएगी ऐसा तो बाहर का दाब अधिक है यदि हम प्रयत्न नहीं भी करते हैं तो बाहर का दाब ही उसको खुला देगा तो कपाल भाती आदि में जब हम बहुत शौस बाहर निकाल देते हैं बहुत तो थोड़े से बस छोड़ते ही पेट पेट को अंदर किया तो बाहर निकला और जैसे ही पेट को छोड़ा वो वापस आ जाता है वहां तो बाहर निकालने में ही प्रयत्न लगता है अंदर में कम प्रयत्न लगता है ऐसे अच्छा चार प्रथम प्रकार प्रपाठक के नवे खंड का पहला श्लोक दृष्टि संख्या तीन सौ सत्ताइस का पहला जी अच्छा जी दूसरी पंक्ति में बीच में भूताने आकाशाद इसका कल इस प्रकार का अर्थ हुआ था भूत आकाश से आगे बोलो जी फिर अंतिम हम ये अंतिम पंक्ति जो है निचली पंक्ति में जयायन आकाश ऑफ परायण वहाँ परमात्मा का अर्थ लिया कैसे उन्हें ऊपर भी आकाश से ब्रह्म ही लिया था जी एक व्याख्या मैंने पहले बताई थी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जी लेकिन वो ठीक नहीं है आकाश का मतलब परमात्मा ही लेना है यही अंत में तो यही बात हुई थी अन्यो का अर्थ बताया था वो पूरे में आकाश एक ही होगा क्योंकि वही चीज है जायन आकाश है ये वही आकाश है जो ऊपर है बदल नहीं सकते हैं धन्यवाद तो परमात्मा का ही ग्रहण होगा यहाँ पे ठीक है बोलो अचल जी तो झूठे उड़क खा लिए थे और झूठा पानी नहीं पिया गया था इसका क्या रहस्य है तो ये तो आगे बताएंगे ना अभी आज शुरू होगा अभी संकेत रूप में जो भी कहा हम भी ले सकते हैं उस बात को समझ सकते है हमारा तीसरे तक हुआ था तो प्रारम्भ करते है यही से इसी बात को उठा करके क्योंकि महावत के लिए भी विचित्र बात थी कि बड़ा विचित्र व्यक्ति है हमने तो ले लिया झूठा और अब पानी में यू कह रहा है कि झूठा है बिकॉज की कौन सी बात हुई तो देखिए तो महावत पूछता है उससे न क्या ये ये झूठा ये उड़द झूठे नहीं थे मैं पूछ रहा है प्रश्नवाचक में तात्पर्य तो यही है कि ये भी तो झूठे थे तो ये आप क्या समझ रहे हो क्या ये उड़द झूठे नहीं थे तो उत्तर देता है न वा श्यम किमान अखादन इतिहा बोले तो मैं इनको नहीं खाता तो मैं जीवित नहीं रह सकता था भूखा था बहुत दिनों से मेरा जीवन नहीं चल सकता था मैं तो अन्न तो खाना मेरी मजबूरी थी उसके बिना काम चल नहीं सकता था उपलब्ध नहीं था लेकिन कामों में उत्पादन में थी लेकिन जल तो मेरे पास पर्याप्त है जितना मुझे चाहिए काम अनुसार जल तो है और वो शुद्ध है मेरे पास यानी वो चक्रण बोल रहा है जल तो मेरे पास शुद्ध है उसको मैं झूठा क्यों लूंगा अन्न तो झूठा था लेकिन मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने ले लिया ये आपद धर्म की तरह से स्वीकार किया गया ऐसी स्थिति में कभी खाना पड़ जाए तो ठीक है अब जब झूठे खाने को उच्चिष्ट खाने को अधर्म कहा गया अधर्म है क्योंकि उससे धारण नहीं होता है हमारा रोग आते हैं उसमें तो रोगों की संभावना रहती है लेकिन एक तरफ जीवन जा रहा हो एक तरफ रोग की संभावना हो तुम तो किसे अपनाएंगे भले ही लोग आता हो कोई बात नहीं दो हानिया हो रही हैं, दोनों तरफ हानिया हैं। तो दो हानिया होंगी तो मनुष्य उसी का चयन करेगा कम हानि वाली बात को चयन कर लेगा अधिक हानि से तो बचेगा व्यक्ति से तो बचेगा भूखे रहने से तो बचेगा यही इसका उत्तर है अर्थात इन कुछ चीजों के अंदर इतना आग्रह नहीं रखना चाहिए कि भले ही मर जाए लेकिन झूठा नहीं खाएंगे ये यहाँ अड़ने के लायक बात नहीं है ये ऐसा धर्म नहीं है ऐसी चीज नहीं है कि हम बिल्कुल ही मना करते हैं उसको कि शास्त्र में लिखा है झूठा नहीं खाना है उच्चिष्ट नहीं खाना है और झूठा किसी को देना नहीं है कई बार होता है देना पड़ जाता है दूसरा भूखा है बहुत ज्यादा और झूठा है और उसने स्वीकार कर लिया उसको बता भी दिया हमने ये झूठा है मेरे पास तो बस यही है और वो खुद आगे होके कहता है भाई कोई बात नहीं आप तो यही दे दो वो तो उसमें ही कृपा मान रहा है यही मेरे को उपलब्ध हो रहा है तो ऐसे में देने वाले को भी कोई पाप नहीं माना जाएगा सामान्य अवस्था में उच्चिष्ट देंगे ये पाप है ये गलत है अधर्म है लेकिन विशेष स्थिति में हम दे रहे हैं तो ये उपकार ही कर रहे हैं तो कुछ चीजों पर हम बहुत ज्यादा ना अड़ जाए कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो बन जाए कोई बिना सिले वस्त्र पहनते हो व्रत हो और अगर सर्दी पड़ रही है कई बहुत ज्यादा तो बोले मैं तो भारतीय संस्कृति के ही कपड़े पहनूंगा और उनको मान लो ट्रैक सूट या तो पैंट पहननी पड़े तो पहले नहीं पहनूंगा मैं तो जूते हैं और जूते भारतीय जूते अलग तरह के होते हैं तो बिना लेस वाले होते थे बिना धागे वाले बोले ये जो आते है ये तो बाहर से आए हुए हैं और इसको तो मैं पहनूंगा ही नहीं ऐसा किसी का हो खाने में हो सकता है पहनने में हो सकता है रहने में हो सकता है मैं खड़ा ही पहनूंगा मैं तो दूसरा पहनूंगा ही नहीं मैं आपत्ति काल में जीवन की रक्षा के लिए तो ये सब किए जाते है। ये हैं ये गौण बातें मुख्य बात नहीं है तो जिसमें कम हानि होती है उस चीज को हमें अपना लेना चाहिए अधिक हानि से बचने के लिए ये भी हित है ये बुद्धिमानी है ऐसा इन्होंने कर दिया बस यही रहस्य है और रहस्य हैं वो आप बताएंगे हाँ ना है पता नहीं अच्छा तो यहाँ तो यही प्रतीत हो रहा है बोली जी इसमें एक बात सुनी जाती है ठीक है अन्न के बिना भी रह सकते हैं परंतु पानी के बिना तो रह नहीं सकते तो क्या ये मान लिया जाएगा ऊशा चाक्रायण के पास पानी बहुत था उपलब्ध था उनके पास पानी था ये तो वचन ही बता रहा है बल्कि यदि हाँ। आपको तुलनात्मक दृष्टि से जो बोल रहे हैं कि अन्न की अपेक्षा जल हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है अन्न के बिना हम अधिक देर रह सकते हैं जल के बिना अधिक नहीं रह सकते इस रूप में इस रूप में अगर देखेंगे तो अगर पानी नहीं होता तो पहले पानी पी लेते जूता पानी लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है श्वास लेते हैं ये झूठी लेते हैं या शुद्ध लेते हैं एक दूसरे <laughs> सबके अंदर से आती रहती है वही इसी में कितने जीवाणु है चिकित्सकों की दृष्टि से देखो तो सब तरह के विषाणु चिकित्सालय में चले जाओ तो टीबी के और रोगों के जो जो भी कुछ हवा में रह सकते हैं वो गंदी चीजें रहती है दुर्गंध भी रहती है। तो वहां तो कोई नहीं कहता कि ये है। ना अछूत वाला भी जो बहुत चलता है हमारे यहाँ गलत ढंग से जो प्रचलित हो गया उसका छुआ हुआ नहीं लेंगे उसका देखा हुआ नहीं लेंगे या खाया हुआ नहीं लेंगे इत्यादि इत्यादि जो चलता है अब श्वास में तो कोई अड़चन किसी ने लगा ही नहीं कि मैं तो इस पृथ्वी पर रहूंगा नहीं <laughs> मैं तो किसी और जगह जाऊंगा यहाँ तो इतने लोग जिनको वो अस्पृश्य मानते हैं उन्होंने इस वायु को दूषित कर दिया संभव ही नहीं है कर ही नहीं सकते इस कोई अड़ेगा क्या क्या अड़ सकता है वो बस ही नहीं तो इसको हम सब स्वीकार करते हैं व्यवस्था ही ऐसी है पर बनाया ही ऐसा है परमात्मा ने शोधन की प्रक्रिया भी चलती है वो सब ठीक है लेकिन जो है वो है ये तो तो जहां तक हो सके तात्पर्य यही निकलेगा कि जहां तक हो सके हमें ठीक ही रहना चाहिए झूठा नहीं खाना चाहिए अब कहीं एक बर्तन ही एक है अब कुछ के लेना ही पड़ रहा है और कुछ उपाय ही नहीं है तो ठीक है होता है कई बार मान लो पीने का पात्र है तब उसको हम वैसे तो मांच करके लेते हैं पानी से धो करके भी हमारे को शिकार्य नहीं होता वही पानी में धोती और हम उसी से पीले और उसको साबुन से राख से साफ करते हैं अब कहीं है ही नहीं स्थिति धोने को ही नहीं है पानी केवल पीने पीने को है और झूठा है तो क्या करेंगे आप तो धर्म की दुहाई दे करके करेंगे धर्म तो, तो रक्षा के लिए ही होता है ना धारण के लिए ही होता है तो अगर उस स्थिति में ये झूठा खाने से उसका धारण हो रहा है तो इस समय का धर्म यही है उसका इसके बिना उसका धारण नहीं हो रहा था इसलिए बस एक संकेत हमारे को मिला कि इतना जड़ चीज नहीं है ऐसी कि बिल्कुल इदम ऐसा ही होगा नहीं हुआ तो बस आर पार है या तो जियेंगे या मरेंगे या तो धर्म है या अधर्म है स्थिति भेद से आपत्ति काल में इनमें परिवर्तन स्थितियां देखी जाती हैं और स्वामी जी ने तो वैसे भी लिखा है कि जिसने चीनी खा ली उसने गुड़ खा लिया या खांड खा ली उसने सबका उत्सिष्ट खा लिए। अब एक दृष्टि से है स्पर्श और उसकी दृष्टि से तो वो तो पैर भी पड़ते हैं हाथ भी पड़ते हैं गंदे भोजन बनाते हैं उनके पसीने भी गिरते रहते हैं उसके अंदर आटा वनते हैं तो उसमें पसीने गिरते रहते हैं पसीने गर्मी में है बड़े बड़े थाल है वैसे दूर से करो तो ओसन ले, लेकिन ये तो ज्यादा ज्यादा ओसन थे तो थोड़ा ऊपर आना पड़ता है तो उसके सिर से तो पसीना टपक रहा है वो टपक रहा है और कुछ का कुछ वो सब चलता है ना। वो लेकिन न दिखती हुई पक्की नहीं निकली जाती लेकिन बिना दिखी तो अंदर जाती है <laughs> कुछ चीजें ऐसी है कि जो होती रहती है और हमें पता है तो भी चलाते हैं और कोई उपाय नहीं है इसलिए फिर कई जने स्वयं पाकि होते हैं स्वयं ही पकाते हैं अपना अपनी शुद्धता से जैसे उनको पकाना होता है तो दूसरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो खुद पकाते हैं ठीक तो है इतना महत्वपूर्ण है तो उसमें फिर समय लगाएंगे और करेंगे उसी में ही चलता रहेगा जीवन के कई घंटे उसी में जाएंगे उनके अपनी अपनी अपना अपना चयन है सस्ती तो चक्रायण तो ऐसे नहीं थे और ये कर्मकांड थे अभी आगे चर्चा आएगी ये कर्मकांड की है और आज की दृष्टि से जैसा सोचते हैं कि कर्मकांडी कौन लोग होते हैं ब्राह्मण लोग होते हैं आजकल जो सारा कार्य करते हैं वेदों को वेद उच्चारण और आगे सारा आएगा तो वो भी स्वीकार कर रहा है और किसकी महावत की महावत की जिसको सामान्यतया ब्राह्मण लोग निकृष्ट मानते हैं जो जन्मना ब्राह्मण आजकल मानते हैं उस तरह से तो उसका भी बोले रहे बोलिए एक तो समाज में भी प्रचलित है कि सुख चीज में वो झूठा नहीं माना जाता अधिकतर सुख जो पदार्थ होते हैं शुष्क पदार्थ उसको झूठे में नहीं गणना करते और जो गीली पदार्थ होती है उसको झूठे में लिया जाता है समाज में काफी प्रचलित है ये और दूसरा मैं कह रहा था कि यहाँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कर्म का निर्देश मुझे लग रहा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को जहाँ जीने के लिए अत्यावश्यक है जिसके बगैर जी नहीं सकता ऐसे कृष्ण या मिश्रित कर्मों को कर सकता है और जहाँ जीने के लिए अपेक्षा नहीं है उनकी उनके बगैर भी जी सकता है तो वहां पर कृष्ण या मिश्रित कर्मों को नहीं करना चाहिए पहली बात जो आपने कही कि लोक में सुखी चीजों को झूठा नहीं माना जाता सुखी चीजें उसमें से हमने ले, ले लिया अलग है लेकिन गीला होता है उसको लेकिन दोनों तरह से ही माना जाता है मान लो हमने पात्र में कोई चीज ले ली मिठाई नुप्ती ले ली दाने ले लिए कुछ भी अब उसको खाना शुरू कर दिया है अब उसको छू रहे हैं तो उसको भी उच्चिष्ट माना जाता है लेकिन अलग अलग वर्ग हैं समाज में कौन किसको उच्चिष्ट मानता है कुछ लोग एक थाली में खाते हैं उसको भी झूठा नहीं मानते रोटी उसी में रख लेते हैं दाल सब्जी अलग अलग रख लेते हैं वो भी होता है ऐसा और कई जने यहाँ पर भी कई बार होता है ऐसी परंपरा वाले आते हैं जैसे रोटी बांट दी रोटी अधिक हो गई तो रोटी वापस दे देते हैं खाते खाते तो उनको कहते हैं कि नहीं ये तो झूठी है ये वापस क्यों दे रहे हो तो बोले नहीं झूठी नहीं है मैंने इसको भी तोड़ के खाया नहीं है यहां ऐसा कई बार हुआ था तो केरल के और उधर के जो आते हैं ना और वहां आप देखेंगे थाली में अगर अलग रोटी पड़ी है वैसे खा रहे हैं सब कुछ लेकिन उसको छुआ तोड़ के शुरू नहीं किया है तो क्या मानते हैं कि झूठी नहीं है उसको दे देते हैं उनका ऐसा ही ऐसा ही वो देखते आए तो यहाँ कई बार दे देते थे ब्रह्मचारी फिर उनको मना किया कि नहीं थाली में आपके रखने में आ गई है तो आप उसको वापस नहीं देंगे उनको ये लगता है सूखी चीज है रोटी तो सूखी है और अलग रखी हुई है मैंने इसके हाथ इसको तोड़ा नहीं खाना शुरू नहीं किया है मैंने और इधर तो उसको भी झूठा ही माना जाता है उसके अंदर रखा है छूने तक को माना जाता है पात्र को भी छू लिया तो तो वो अलग अलग स्तर होते हैं अलग इसमें ये तो कुलमाश है और लेकिन उसको ये तो स्वयं कह रहा ही है ना महावत तो ये तो उच्चिष्ट ही मान करके कह रहे हैं ये उच्चिष्ट नहीं है इसलिए ले लिए बात नहीं है इस प्रसंग के में। दूसरा आपने कहा कि जो चीज बहुत आवश्यक है उसमें थोड़ा मिश्रित भी हो तो भी चल जाएगा और जो आवश्यक नहीं है जीवन के लिए उसको तो उसमें तो ठीक ही रहना चाहिए तो जल और अन्न की दृष्टि से तो जल अधिक आवश्यक है इसमें आवश्यकता वाली बात नहीं है यहाँ उपलब्धता वाली बात अधिक लग रही है कि जो हमारे पास शुद्ध है तो अब उसके लिए अशुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जीवन के लिए आवश्यक अनावश्यक की दृष्टि से न देख करके जो उपलब्ध है उसके लिए फिर नहीं करना जो अनुपलब्ध है तो अब वो हमारे लिए अति आवश्यक हो ऐसा तो यहाँ बात हो गई फिर आगे देखिए पांचवे के अंदर सह खादित्वाई आज उसने खा लिया पहले और फिर जो अतिशेष थे जो बच थे, अत्रिक्त थे, अत्रिक्त जो बच गए थे थे थे अतिरिक्त अतिरिक्त बचे हुए उनको अपनी पत्नी के लिए सोचा कि ले चलता हूं और पत्नी को भी दे दूंगा ठीक है तो जब वो घर गया तो उसने देखा कि सा अग्रे एवं सुभिक्षा बबूआ वो तो पहले पहले ही अच्छी भिक्षा ले चुकी थी और तो खा चुकी थी उसको भी मिल गई थी दूसरी जगह ये उसके लिए लेके गया था लेकिन उसने वो तो पहले से तृप्त तो हो चुकी थी हो चुकी थी। तो उसने क्या किया तान प्रतिग्रहीय निधा उसको उसने रख दिया भाई आगे काम आएंगे तो दुर्भिक्ष तो था ही आगे काम आएंगे ठीक है यह एक चित्र दिया हुआ है आपके इस चित्र के अंदर कुछ दोष हैं वो देखिए अभी जो हमने कुछ वर्णन है पत्नी को तो या साथ में दिखा दिया जबकि वर्णन से लगता है पत्नी तो घर पे थी उसके लिए लेकर के गया अच्छा और देखिए एक ये जो धागा दिख रहा है ना कुशस्ती चक्रायण के बगल में है ये इस तरफ है या तो वो चित्रियों कर दिया होगा चित्रकार ने बना दिया देखने वाले ने देखा नहीं मतलब तकनीकी दृष्टि से और ये भी एक विपरीत लग रहा है और एक बात देखिए उन्होंने कहा था कि पानी उच्छेष्ट है पानी भी उच्छेष्ट है पानी नहीं लूंगा दो पात्र रखे हुए एक के ऊपर <laughs> तो इसने किससे पिया होगा अब गांव में जैसे देखते हैं एक बड़ा होता है एक छोटा होता है तो उसमें लेके पिया भी होगा मुंह लगा के तो छोटे वाले से पिया होगा उसने अब या तो यूं कहें कि बड़े में पानी नहीं है पर लेकिन वो तो कल्पना है लेकिन। यही इन्होंने दो पात्र बता रखे तो खैर ठीक है चलो जैसे भी इन्होंने बना रखा है समझाने के लिए है और हाँ एक बात और है एक बात और है, क्या कह रहे हैं? हैं वो छोटे हैं? नहीं वो तो कोई बात नहीं वो तो पीछे दबा हुआ है एक बात और देखो प्रशस्ती तो चैक्राने में एक बात और देखो दे उल्टे हाथ से पकड़ रखा है रिक्शा ले रहा है ना उल्टे हाथ से देने वाला महावत तो सीधे हाथ से दे रहा है लेकिन इसने उल्टे हाथ से पकड़ रखा है एक हाथ नहीं हुआ अब ये तो आप सही कल्पना जो भी करोगे लेकिन वो दूसरा हाथ दिख नहीं रहा है वो भी एक विकल्प है कि भाई दोनों हाथ सीधे कर रखे हों और दूसरा हाथ दोनों हाथों से पकड़ रखा हो और एक हाथ छिपा हुआ हो सकता है लेकिन ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिख जाता है ये तो इन्होंने दिखाया नहीं मोटा मोटा चित्र है देखिए आगे तो वो जा करके खा लिया और अपना दिन जीवन चल गया उनका एक दिन का लेकिन अब जो जिसके पास खाने को अन्न नहीं है तो सुबह उठते ही क्या मांगेगा चुटकुला भी चलता है कि भारत में बच्चा सुबह उठता है तो क्या मांगता है आजकल नहीं पहले के लिए था रोटी मांगता है रोटी मांगता है उठते ही रोटी, रोटी क्योंकि रोटी नहीं मिलती थी पहले गरीबी थी कुछ समय कुछ दशकों पहले आ, काफी स्थिति खराब थी गरीबी अधिक थी आ, रोटी भी नहीं मिलती थी जैसे तैसे करते थे तब उनकी भी ये अभी एक दुर्पिक्ष चल रहा है तो ऐसी स्थिति थी तो सह प्रातः संजीहाना उचा सुबह उठता हुआ वो बोला संजीहाना मतलब उठा है अभी उठाए मतलब तो जगह है एको आता है ना कली शयानो संजीहानस्तु द्वापर उठन त्रेता भवती तो जो सोया हुआ होता है वो जैसे कलयुग में है जो जग गया है वो द्वापर में है और जो बैठ गया है वो त्रेता में और जो चल रहा है वो सतयुग में है जो सक्रिय है क्रियाशील है जैसे कि वो सतयुग में रह रहा है तो वहां संजीहान का मतलब होता है उठा हुआ जगा हुआ लेटा है अभी सोया हुआ नहीं है लेटा है जग गया है तो भी द्वापर है आग खुल गई है उसकी तो सह प्रातः संजी वो सुबह उठते ही उठते हुए वो बोला जैसे आंख खुली तो सबसे पहले क्या बोला यद बता अन्नस्य से लभे में बत प्रयोग होता है ऐसे ही कई अर्थों में लेकिन यहाँ तो निराशा और हताशा के अंदर है दुख खेत के अंदर है बाकी प्रशंसा में भी होता है प्रसन्नता में भी होता है स्वीकृति में भी होता है वैसे भी वाक्य पूर्ति में भी यूं भी आ जाता है तो यहाँ तो खेत के अंदर है अपनी पत्नी को बोल रहा है वो हंता बता अन्न से लभे यदि हम थोड़ा अन्न प्राप्त कर ले अभी कुछ खाने को मिल जाए तो लभे धनमात्र तो कुछ ना कुछ धन भी हम कमा लेंगे अभी कुछ पहले खाने को मिल जाए तो धन भी कमा लेंगे क्योंकि तो अन्न खाएंगे थोड़ा ताकत आ जाएगी फिर निकलेंगे फिर कुछ मजदूरी वगैरह करेंगे कुछ कार्य करेंगे तो धन मिल जाएगा फिर धन से फिर कुछ और प्राप्त कर लेंगे लेकिन पहले अन्न तो चाहिए थोड़ा सा बहुत दिनों के भूखे होंगे थोड़ा सा खाया थोड़े से उड़द मिल गए तो कितने से होंगे थोड़ा सा बस काम चलाए बाकी तो भूख तो अंदर है ही तो उठते ही बोले यत बता ये लभे मही, मही धन मात्र थोड़ा हम अन्न भी ले लें तो धन प्राप्त कर लेंगे कैसे करेंगे तो उसको बता रहे राजा सौ यक्षते राजा है यजन करेगा यज्ञ करेगा कर रहा है वो तो स इति वो मेरे को सब ऋत्विक कर्मों के लिए वर्ण कर लेगा अब ऋत्विक कर्मों के लिए वर्ण करेगा तो दक्षिणा तो तो मिल जाएगी धन प्राप्त हो जाएगा हमारा तो कुछ तो जीवन चल जाएगा तो ये ऋत्विक थे नहीं कर्म कांडी ब्राह्मण थे ऋत्विक थे तो उसको पत्नी बोली तम जाया उच हंत पत यानी पते पति को संबोधित कर रहे हैं इमे एव कुलमाशा इति बस यही वो उड़द है जो आप मेरे लिए लेके आए थे यही और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो ठीक है उसने कहा और तान खादित्वा अमुम विततम विम इस उसको खा करके और इस बड़े यज्ञ की तौर जो बहुत विस्तृत यज्ञ था बड़ा यज्ञ राजा का यज्ञ बड़ा ही होगा तो उस तरफ वो चला गया वहां पर यज्ञ पहुंच गया ये तो पिछले पिछले थोड़ी पृष्ठभूमि की वैसे तो ये उद्गीत और इस सबके प्रसंग में जो आगे कहना चाहते हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति कितना निर्धन और कितना खाने पीने को उसको दिक्कत थी ये एक पृष्ठभूमि यहाँ पर वैसे समझाने के लिए भी हो सकता है और इतिहास में भी ऐसा वास्तव में हुआ हो ये भी हो सकता है तो वहां पर पहुंच गया और पहुंच करके बोलता है तत्र उदगावेश तो उपोपिवेश तो वहां पर जो उद्गाता लोग थे उद्गात्री वर्ग यानी जो साद का गान करते हैं उस गण वाले वो चार चार लिए जाते हैं चारों वेदों के चार चार तो उसमें जो सावेद का गान करते हैं उसमें उद्गात्री गण वाले में जो कि स्तोष्य मान वो स्तुति कर रहे थे समगान आदि का कुछ करने का कर रहे थे उनके पास जाकर के बैठ गया वो वहां पर बैठ करके बोला सह प्रस्तोतारम उचा वो प्रस्तोता को बोला गो में तो चारों वेदों के चार चार करके सोलह ऋत्विक होते हैं कुछ और भी हो जाते हैं लेकिन मुख्य जो होते हैं वो सोलह होते हैं तो उन सोलह में उदगाता सामवेद वालों में उदगाता सबसे पहला वाला होता है यानी सबसे ऊंचा होता है फिर उससे नीचे वाला उसका सहायक होता है प्रस्तोता फिर उसका सहायक होता है प्रतिहरता फिर एक और होता है ऐसे चार होते हैं यहाँ शुरू के तीन का वर्णन किया जा रहा है और इसमें जो प्रतिहरता है प्रस्तोता है प्रस्तोता ये दूसरी संख्या वाला उद्गाता से नीचे वाला होता है दूसरे स्तर का होता है तो उस प्रस्तोता को इन्होंने बोला क्योंकि तो जब वहां सामगान करते हैं तो उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी चलती हैं उसमें सबसे पहले प्रस्ताव होता है ऋग्वेद के मंत्रों का जो गान करते हैं उसमें मुख्य रूप से पांच भाग कर देते हैं तो उसमें पहले प्रस्ताव करते हैं उसको प्रस्तोता बोलता है उसके बाद में उद्गीत करते हैं उसको उद्गाता करता है फिर प्रतिहार करते हैं उसको प्रतिहरता बोलता है फिर उपद्रव उद्गाता करता है और निधन एक और होता है वो तीनों मिल करके करते हैं पांच भाग उसमें है प्रक्रिया मीमांसा में इस से आता है, बीच दिज़ बीच में आता है वर्णन तो ये उस गान करने का एक क्रम है जिसमे सबसे पहले प्रस्ताव करते हैं प्रारंभ की तरह से जैसे हम प्रस्तावना बोलते हैं पुस्तक के पहले प्रस्तावना है भाषण के पहले थोड़ा सा हम भूमिका के रूप में बोलते हैं प्रस्तावना के रूप में प्रारंभ के तो वो प्रस्ताव है उसको करने वाला प्रस्तोता नाम का एक ऋत्विक होता होता होता है है है तो उसको सबसे पहले पहले इसलिए उसी को सबसे पहले बोला सह प्रस्तोतारम उवाच उद्रात उद्गात्री गण में जो दूसरा है उसको इन्होंने कहा उ क्या कहा प्रस्तुत या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता हे प्रस्तुता जो देवता प्रस्ताव में छुपी हुई है प्रस्ताव की जो देवता है देवता मतलब जिसके लिए वो कथन किया जा रहा है जिसकी स्तुति है, जिसके लिए कुछ दिया जाता है जिसके लिए कथन किया जा रहा है उसका हर भाग का एक एक देवता माना गया है। <hah> तो जिस प्रस्ताव को तुम करने वाले हो उसका जो देवता है तामचेत अविद्वान प्रस्तोषती यदि उसको जाने बिना तुम ये प्रस्ताव रखोगे बोलोगे तुम प्रस्तुता हो प्रस्ताव रखोगे और बिना देवता को जाने अगर करोगे तो मूर्धाते भी प्रतिशति तुम्हारा सिर नीचे गिर जाएगा पहले भी मूर्धा गिर जाने की बात थी यहाँ फिर बार बार आती है बहुत बार आती है इस तरह सिर गिर जाएगा तुम्हारा यश खंडित हो जाएगा सिर झुक जाएगा तुम्हारा अर्थात तो ये जो कार्य किया जा रहा है उसका देवता कौन है उसका विषय क्या है ये हमारे को पता होना चाहिए देवता का मतलब एक उस देवता भी मानते हैं उस तरह से जिसके लिए कथन है सब देवताओं में परमात्मा ही देवता है बाकी अन्य देवता उनकी शक्तियों के माने जाते हैं और देवता उसका विषय भी होता है मंत्र का देवता होता है मंत्र का विषय भी होता है तो जो वाक्य हम बोल रहे हैं वो किसको लक्षित करके है या उसका विषय क्या है ये हमें पता होना चाहिए बोले तो अगर तुम्हारे को ये नहीं पता है और तुम वैसे ही इस क्रिया को कर रहे हो तो तुम्हारा सिर झुक जाएगा और इसी प्रकार से आगे देखिए दसवा एवं एवं उद्गात, उद्गातारम उवाच उदगा को भी बोला ये उदगाता सांवेदियों में सबसे ऊंचा होता है ये उदगान उदगीत का गान उदगीत करता है उदगात या देवता उदगीतम अनवायत इस उदगीत में जो दूसरा कर्म है इसमें जो देवता छुपी हुई है तामचेत अभिद्वान उद्घास्यति उसको बिना जाने अगर तू बोलेगा तो मूर्धाते विपतिश्य पति, तेरा विशेष जाएगा इसी प्रकार आगे देखिए एवं प्रतिहरता प्रतिहर्ता प्रति को भी बोला ये तीसरा है प्रतिहर्ता प्रतिहार करता है तीसरी क्रिया को करता है तो प्रतिहर्ता या देवता प्रतिहारम अनुवा प्रतिहार में जो देवता विद्यमान है ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यति उसको बिना जाने अगर तू प्रतिहार को करेगा तो मूर्धाते जब तीनों को ये बात कही तो तेहा आसान चक्रे वो तो तीनों जो समारत थे अच्छी प्रकार से लगे हुए थे काम कर रहे थे वो चुप हो गए प्रवृत्त थे वो चुप हो गए गलती तो बंद हो गई उनके अथवा समार समारता का अर्थ क्या उपरता मतलब उस कार्य से हट गए और चुप बैठ गए जो कार्य करने वाले थे उससे हट गए और चुप बैठ गए जब ये देखा तो यजमान को चिंतु तो यजमान तो यज्ञ करवाने के लिए तो उसने इनको चुना था देखा कि इनको तो पता ही नहीं है और ये एक और कोई व्यक्ति आ गए तो यजमान आगे बोलते हैं अगले खंड में अथा हिनम यजमान उवाच चाक्रायण को यजमान ने कहा भगवंतम वह मैं आपको जानना चाहता हूं आप है कौन इति उशस्ती रश्मि चाक्रायण इति हो उसने अपना नाम बता दिया मैं चक्रायन चक्र का पुत्र उशस्ति चाक्रायण हूं उशस्ती तो आगे यजमान उसको बोलता है सह हो वाच भगवंतम वहम ए भी सर्वई अति के लिए आपको ही ढूंढ रहा था मैं आपको ढूंढा मैंने लेकिन आप नहीं मिले क्योंकि उशस्ती चाक्रणे का नाम यजमान ने भी सुन रखा था कि ये काम कर्म बहुत अच्छे कराते हैं कुशल है बोले मैंने आपको ढूंढा लेकिन आप मिले नहीं तो मैं क्या करता तो भगवतो वह अवित्वा आपका जानकारी न मिलने के कारण मैंने फिर अन्यों को वर्ण कर लिया इनको जो अभी बैठे हुए हैं आगे भगवान सर्वी आदिजयी रीति संबोधित आदर पूर्वक करते हुए कह रहे हैं कि आप ही मेरे सारे ऋतिक कर करने वाले हैं आप ही कीजिए अब इनको तो तथाई थी विशेषी चाक रहने का तथा और, और क्या चाहिए था और उनको तो विश्वास था जब अपनी पत्नी को कहा कि मेरे को उड़द दे दो ये कुछ खाने को दे दो तो मैं राजा ये कर रहा है तो सारे ऋतिक कर्मों के लिए मैं योग्य हो जाऊंगा कर लोगों तो विश्वास था अपने ऊपर तो उसने तथा इति कह दिया तो अथा तरही एवं समति सृष्टा स्तुवताम तो उसने अपने को स्वीकार इसको स्वीकार कर लिया और कहा कि ये जितने ये ऋत्विक लोग जो हैं बाकी जो अभी बैठे हुए थे ये मेरी जानकारी पूर्वक मेरी सहमति पूर्वक इनकारियों को करें कि ये ही लोग स्तुति करें मैं इनका निर्देशन करूंगा इनको बताऊंगा ये कर रहे हैं ये करें मैं इनको हटा नहीं रहा हूं ये करें मैं तो केवल ऊपर से निर्देश कर दूंगा या वत तू एवन आय थी जितना धन तुम इनको दोगे उतना मेरे को दे देना जितना धन इनको दोगे मैं हाँ कर रहा हूं और ये करें अपना काम जो करें ये इनको करने दो तो जितना धन इनको देंगे उतना धन मेरे को दे देना ठीक है सात्य संस्कृति का प्रभाव आ गया बहुत पुराने काल से प्रभाव आया हुआ है नहीं तो भारतीय संस्कृति में तो ऐसा मांग नहीं सकते ना मांगते नहीं है कि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं और पहले पैसे दे दो पहले पैसे तय कर देंगे तो ये तो ये है लेकिन प्रक्षेप हो जाता है ना इनका प्रभाव बहुत पुराने काल से चल रहा है तो उन्होंने इसमें डाल दिया ऐसा कुछ लोग कह सकते है लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है ठीक है स्पष्ट बोल रहे हैं भाई मेरे को चाहिए उनको पता है दुर्भिक्ष है धन धन धन नहीं है तो तो तो चाहिए धन के लिए ही तो वो और तो वो गए थे में भी अपने चम्मच और पात्र को लेकर के भी यज्ञ करवा लो यज्ञ करवा लो सड़क पे गलियों में घूमते हैं ऐसा होता है जैसे कि सब्जी बेचने वाले घूमते हैं या तो चाकू छुरी तेज कराने वाले घूमते हैं या पुराने कपड़े ले लो बदल दो बर्तन ले लो उसकी जगह पे या सामान बेचने वाले निकलते हैं तो आजीविका का है आजीविका के लिए पुरुषार्थ करना उसमें कौन सी शर्म की बात है हम जो जानते हैं वो करेंगे जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाँ जो तृप्त हैं वो निष्काम भाव से कर लेंगे और जिनको तो नहीं है आवश्यकता है तो वो बोलेंगे ही ना बोलना पड़ेगा तो इन्होंने कहा जितना इनको दोगे उतना मेरे को दे देना इनको कितना कितना देंगे तो ये जो ऋत्विक होते हैं अलग अलग इनको सबको समान नहीं मिलता है उसके लिए एक व्यवस्था बनाई हुई होती है चारों वेदों के जो चार चार हैं उसमें जो सबसे प्रथम वाले चार हैं ऊपर वाले उनको सबसे अधिक मिलता है उससे नीचे वाले सहायक हैं उनको उससे कम मिलता है उससे नीचे वालों को उससे कम उससे नीचे वालों को उससे कम अलग अलग दे रखा है जैसे प्रोफेसर हो एसोसिएट प्रोफेसर हो और असिस्टेंट प्रोफेसर हो ऐसे अलग होते हैं ना या शोध सहायक हो उनको अलग मिलते हैं कम मिलते हैं ऐसे वहां पर अलग अलग मिलते हैं तो इन तीनों को जो दोगे वो मेरे को दे देना तो तीनों को तो अलग अलग मिलता है तो ये कितनों को मांगेगा जितना तीनों को मिल रहा है उतना मेरे को दे देना ये एक को कैसे करेगी नहीं तो एक का ही बोलता तीनों का कहा उसने उसके अंदर ये माना जाता है जो विभाजन करते हैं सामान्य रूप से जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको जितना देते हैं उससे नीचे वाले को उसका तृतीयांश देते हैं नहीं उसका आधा देते हैं उससे नीचे वाले को आधा देते हैं जो सबसे ऊपर वाले हैं उनको जितना देते हैं उसके नीचे वाले को आधा देते हैं उससे जो छोटा होता है उसको तृतीयांश देते हैं और उससे भी छोटा होता है उसको चतुर्थाश देते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको जैसे बारह गाय देते हैं बारह गाय देनी हो दक्षिणा के रूप में तो जो नीचे वाला है उससे नीचे वाला उसको छह गाय देंगे आधा उसका आधा और उससे नीचे वाला जो है उसको तीसरा अंश देंगे यानी बारह का एक तिहाई होगा चार उसको चार गाय देंगे और जो सबसे नीचे वाला होगा चौथा उसको चतुर्थांश देंगे यानी प्रथम को जो दिया था उसका चतुर्थांश यानी तीन गाय तो बारह उससे नीचे वाले को उससे नीचे वाले को चार उससे नीचे वाले को तीन ऐसे गाय नहीं देते तो गाय जितना मूल्य दे देते हैं इस प्रकार से दक्षिणा वहां पर रहती है तो उसने कहा कि जो इनको देंगे वो मेरे को दे देना तो ये जो तीन थे इसमें से प्रस्तुता ये छह गाय वाला था उदगाता बारह गाय वाला था और जो प्रतिहरता है चार गाय वाला था उनको जो दोगे वो मेरे को देना यत्तावते ये दत्ती तथा इतिहा यजमाना हुआ च उसने भी हाँ कर दिया नहीं तो वो कहता है कि आप ऐसे कैसे यजमान हो आप दक्षिणा मांग रहे हो अब वहां तो ये स्पष्ट रहता है पहले से कि जो दक्षिणा नहीं देगा तो का जो लाभ है श्रेय है वो ऋत्विक लोग ले जाएंगे यजमान को लाभ ही नहीं मिलेगा उसका उस पुण्य कर्म का इसलिए अगर उस पुण्य कर्म का लाभ लेना है तो ऋत्विकों को यथोचित दक्षिणा दी जानी चाहिए नहीं तो उनकी सेवा ले ली कि सेवा करने वाले कैसे चाहिए निष्काम होने चाहिए वे निष्काम होंगे तो आपका पुण्य ले उड़ेंगे ये भी ध्यान रखो प्रचारक तो भी कैसे चाहिए निष्का चाहिए कि वो आए और बस कुछ मांगे नहीं मैं जो दे दिया वो ले लिया और बिना पैसे के आ जाए तो बहुत ही अच्छा है अब ये जो कर्माशय वाली बात है वो यहां से भी तो हमारे को निकलती है कि अगर हमने दूसरे का कुछ लिया है तो उसका तो पुण्य बन गया कर्माशय तो हमारा क्षीण हो जाएगा हमने उसकी सेवाएं ले ली तो हमारा कर्माशय तो क्षीण होगा ही हमारा पुण्य तो जाना ही है क्योंकि हमने उपयोग लिया है उसका। अगर हम उसको उचित नहीं देते हैं तो हमारा क्षीण होगा ही तो इसमें कोई दोष नहीं है उसने मांगा उसको आवश्यकता थी उत्ति चाक्रायण को जैसा था वैसा रहा वो, वैसे तो मांगे नहीं निष्काम भाव से बना रहे लेकिन अंदर से उबाल आता रहे को ये देते दे, ये देते दे, नहीं दे तो फिर दुखी हो अब ये सारी बातें भी तो चलती हैं उससे तो अच्छा है कि मांग ले सीता को ये है और इससे उसकी रक्षा हो रही है ताकि उसको उसका पुण्य पूरा पूरा मिलेगा तो देखिए आगे तो अथा है इनम प्रस्तुता उपससाद तो अब प्रस्तोता उसके पास आके बैठ गया प्रारंभ करना था तो पहले प्रस्ताव करना था तो आकर के बैठ गया और उसने कहा अब उसको पहला अपना कार्य करना है तो उसने चाक्रायण के वाक्य को दोहराया वो, वो, का वो है। इसको विपरीत अल्फेराम में ले लीजिए प्रस्तोतर या देवता प्रस्तावन अन्वायता अविद्वान प्रस्तुत मूर्धा थे विपतिष्यक का भाग वो है जो विश्व चाक्रायण ने पहले प्रस्तोता को बोला था तो बोले मेरा सिर गिर जाएगा ये आपने कहा तो मां भगवान अब वो चत कतमा सा देवता थी। आप मेरे को बताइए कि वो कौन सी देवता है मेरे को तो पता नहीं वो तो चुप हो गया था प्रस्ताव की देवता कौन है वो आप मेरे को बताइए तो प्राण इति हो चोले तो प्रस्ताव की देवता तो प्राण है प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं लेकिन यहाँ प्राण का मतलब परमात्मा लिया जाएगा क्यों करेंगे वो हम पूरा देख करके निर्णय करेंगे तो प्राण इति हो कुछ लक्षण विधि हैं सर्वाणी हा वा इमानी भूतानि प्राणम एव अभि संविशं जितने भी भूत हैं भूत का मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको भी भूत कहा जाता है आदि भौतिक दुख होते हैं ना भूत का मतलब ये इनको भी दिया जाता है और एक भूत वो होते हैं जो पृथ्वी जलाग्नि आदि भूत होते हैं तो जितने भी प्राणी हैं वो प्राणम एवं संविशंती वो उसी में जाकर के ठहरते हैं प्राण में ही और प्राणम अभिउच्चिहते और प्राण से ही वो निकलते हैं वहां से ही उत्पन्न होते हैं देवता प्रस्तावम अनवायता यही देवता प्रस्ताव में अन्वित है ताम चेत अभिद्वान प्रस्तुष्यो मूर्धा ते तथा थोक्स तो से मैं थी मेरे द्वारा कहे गये इसके द्वारा यदि तू इसको नहीं जानता तो तेरा सिर गिर गया होता हेतु हेतु तो मत भाव में प्रयोग है अगर ऐसा नहीं जानता तो तेरा सिर गिर गया होता तो प्राण को यहाँ पर देवता कहा और सब प्राणी उसी में जाते हैं भूत उसी से निकलते हैं उसी की कृपा से जीते है इसलिए प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए प्रस्ताव जो है ये प्रारंभ है तो उसके अंदर परमात्मा का स्मरण होना चाहिए उसका देवता हमें पता होना चाहिए उसको उसको ध्यान में रखना चाहिए आगे अतः हीनम उदगाता उपाधुत हो तो गया उद्गाता आकर के बैठ गया बोले आपने मेरे को भी कहा था कि अगर इस देवता को नहीं जानते हो तो तेरा सिर गिर जाएगा वो पंक्ति वैसी की वैसी दी है तो इसलिए माँ भगवान अवोचत कथमाशा देवताए थी मेरे को बताइए वो दूसरी देवता कौन है जो उदगीत की है प्रशस्ती तो चाक्रण ने कहा आदित्य हो आदित्य उसका देवता है सर्वाणी हवा इमानी भूतानि आदित्यम उच्च संतम गायन्ति। जितने भी भूत हैं, वो जब सूर्य ऊपर उड़ जाता है तो सब उसी का गायन करते हैं उसी को ध्यान में रखते हैं सूर्य वो क्या है भोजन का समय हो गया है कार्य का समय हो गया है प्रकाश है कभी अभी कार्य कर ले इत्यादि उसको सूर्य को ध्यान में रख करके हम सारे कार्य करते हैं उसको इतना महत्वपूर्ण तो मानते हैं दिन का समय है ये है दोपहर का समय है कार्य हो जाए ये फिर रात्रि आ जाएगी तो दिन के में सूर्य जब उगता है बढ़ता है तो उसको ध्यान में रख के हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो उदगीत के समय उदगीत का देवता जब बीच में हम विशेष कार्य कर रहे होते हैं तब आदित्य देवता होते हैं प्रस्ताव है प्रारंभ का यानी सुबह सुबह का समय उसका देवता है प्राण यानी परमात्मा उस समय परमात्मा का ध्यान में रख करके हम कार्यों को करेंगे मुख्य रूप से परमात्मा का स्मरण करेंगे और जो दिन का समय है जिस समय सूर्य उग चुका है उस समय आदित्य का तो सर्वाणी हवा इमानी भूतानि आदित्यम उच्च संतम गायंती सईशा देवता उदगीतम अनुवायत्ता उदगीत के अंदर आदित्य देवता जुड़ा हुआ है अवित्वान मूर्धाते मैंने जो ये बात कही थी उस तरह से तुम्हारा सिर गिर गया होता यदि तुम नहीं जानते तो रूपनिषत के रहस्यों को रहस्यों की तरह ही समझना होगा हमेशा ये दृष्टि रखिए कि किसी रहस्य को हम कुछ देख रहे हैं और कुछ कोई ना कोई रहस्य की बात है और ऐसे के रूप में देखेंगे तो कुछ न कुछ रहस्य किसी न किसी को मिल ही जाएगा आगे अतः प्रतिहर्ता उपससाद बिल्कुल वैसा क्या वैसा प्रतिहर्ता पास में आके बैठ गया और उसी के वचन को बोला कि तुमने कहा था मेरे को कि सिर गिर जाएगा अगर बिना देवता को जाने बोले तो, तो बोले बताइए कौन सा देवता है तो नवा देखिए उसको कहा अन्नम इति हो अन्न इसका देवता है प्रतिहार का देवता अन्न है यानी खाद्य वस्तु सर्वाणी हवा इमानी भूतानि अन्नम एव प्रतिहर जीवन्ति सारे प्राणी अन्न को लेते हुए खाते हुए ही जीवन जी रहे हैं यहाँ सब जगह भूतानि भूतानि शब्द आ रहे तो जीवित जो प्राणी हैं उन्हीं का ग्रहण है तीनों के अंदर शिशा देवता प्रतिहारम अन्वा तो वही एक देवता है जो प्रतिहार में जुड़ी हुई है अवित्वान, मूर्धाम तया उक्तस्य मया तथोक्त्य मया तो अगर इसके बिना तुम करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाता तो प्रतिहार में जो देवता है वो अन्न है यहाँ तक आकर के बात समाप्त हो गई है तो तीन चीजें तीन देवता यहाँ पर बताए बताएंगे पहला देवता बताया प्राण दूसरा देवता बताया आदित्य और तीसरा देवता बताया अन्न इनमें क्रम ऐसा हमें दिखाई दे रहा है आदित्य और अन्न में देखेंगे तो आदित्य अधिक महत्वपूर्ण है विस्तार की दृष्टि से और अन्न कम मात्रा में है। वो स्थूल है इस पृथ्वी पर है व्यापकता की दृष्टि से देखें लेकिन हमारे जीवन के लिए वो भी आवश्यक है तो पहला वाला जो प्राण है वो ऐसा होना चाहिए जो आदित्य से भी बड़ा हो आदित्य से भी अधिक महत्वपूर्ण हो तो उसको यहाँ पर परमात्मा के रूप में लिया गया तो जो भी कार्य है जब हम स्तुति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो प्रारंभ ब्रह्म से परमात्मा से परमात्मा के स्मरण से उसकी स्तुति से होना चाहिए और केवल परमात्मा की के ही स्तुति में ना लगे रहे वो होते हुए अब हम आदित्य आदि चीजों पर आते हैं जो देवता हैं दूसरे जिनसे हमारा जीवन चल रहा है उनको भी हमें ध्यान में रखना है केवल ब्रह्म तक ही नहीं रह जाना है और आदित्य को ध्यान में रखते हुए भी हमें अन्न आदि का भी उपयोग करना है जो की हमारे व्यक्तिगत शरीर से सीधे सीधे जुड़े हुए उससे कम महत्वपूर्ण है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें स्तुति करनी है इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जीवन चलाना है ईश्वर को छोड़ के आदित्य अन्न पर केंद्रित होंगे तो भी बात नहीं बनेगी केवल अन्न पर केंद्रित हो गए और सूर्य का ध्यान नहीं रखा तो भी बात नहीं बनेगी अन्न फसल हम अच्छी नहीं उगा सकते और आदित्य और अन्न को ध्यान में रखा परमात्मा को छोड़ दिया तो भी जीवन अच्छा नहीं चलेगा तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये कथन करते हुए इन को वर्णन किया कर्म का वर्णन किया उसमें देवता और यहाँ हमारे लिए मुख्य संदेश देवता की दृष्टि से ही है जो उसका विषय है हम जो भी कार्य करें उसमें छुपे हुए विषय को ध्यान में रखें ये उपदेश प्रतीत हो रहा है हाँ पूछिए रामचंद्र जी हो गया और किन्हीं को पूछना है कुछ कुछ अच्छा जी ये पृष्ठ संख्या 332 तीन सौ हाँ। श्लोक से लेकर दो तीन और श्लोक है हाँ। अच्छा जी ये वर्ण से पहले ही ये कैसे पूछने लगे अपने आप प्रस्तोत को घोषित उदाह कर प्रस्तुत से ये पूछने लगे कि भाई इसकी देवता घोषित तो पहले कर दिया होगा ऐसा मान के चल सकते हैं या तो भावी संजय ले लीजिए और नहीं तो घोषित हो चुके हैं क्योंकि जैसे तो प्रारंभ हो कुछ हो, प्रक्रिया चल रही होगी ऋप्विक का तो एक वर्ण होता है प्रक्रिया के अंतर्गत वो प्रक्रिया में एक एक करके वर्ण करते हैं वो क्रिया रूप में लेकिन उससे पहले तो वो निश्चित कर ही लेते हैं ना कि भी मैं आपको ब्रह्मा के रूप में रखूंगा आपको उद्गाता के रूप में रखूंगा यजमान पहले से चयन कर लेता है तो, तो वो निर्धारण तो हो ही जाता है जैसे ऋषि मेले में हम ब्रह्मा का निर्धारण बहुत पहले से कई महीनों पहले से करते हैं लेकिन वहां जब बैठे हुए होते हैं प्रारंभ के यज्ञ के पहले वहां पर वर्ण करते हैं वो एक अलग प्रक्रिया में हो गया तो ये पहले से तो निर्धारित होगा ही आप इसको किसी भी स्तर पे देख सकते हैं या तो वर्ण भी कर लिया हो और थोड़ा शुरू हो गया और ये पहुंच गया हो तो, कोई बात नहीं है उसमें तो एक बात हो और जैसे आपने अभी कहा ये उप मतलब रहस्य है उस रहस्य को रहस्य जैसे ही देखेंगे तो कुछ मिल जाए तो एक रहस्य तो बोलना चाहिए ना और रहस्य रहस्य ही बने रहेगा तो फिर रहस्य। नहीं रहस्य।, रहस्य रहस्य नहीं बने रहेंगे तो इसमें जैसे हम प्राण तीन चीजें बताए ना प्राण आदित्य और अन्न अब हम यू देखने लगेंगे कथा को सीधा देखेंगे और उसको कर्मकांड से जोड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो हमारे लिए क्या उपदेश है इसमें क्या ये उपदेश केवल उन ऋत्विकों के लिए ही है क्या उन कर्मकांडियों के लिए ही बात है अगर हम मोटे तौर पर देखेंगे तो वही प्रतीत होगा और हमें लगेगा कि हम तो ऋत्विक है नहीं हम तो सोमयाग कर नहीं रहे तो इसलिए ये हमारे से संबंधित नहीं है तो मोटा मोटा देखेंगे तो ये होगा और रहस्य इसमें यही है कि ये सारी बात हम सब पे घटती है जैसे स्तुति कर रहे हैं उद्गात्री गणों उदगीत की उपासना कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं मंत्र को हैं। साम वाली बात आई रही है ये साम कर रहे हैं तो उसमें भी कहा कैसे कैसे मुख्यता होनी चाहिए क्रम एक बताए सब चीजों को लेके चलना है तो हर व्यक्ति परमात्मा की उपासना कर रहा है जो भी उपासना करने वाले हैं परमात्मा की स्तुति करता है यानी गान करता है वो सबके लिए है अध्यात्म का तो उसके अंदर जब हम प्रारंभ करते हैं तो मुख्यता और सबसे प्रधानता हमारे को परमात्मा की ब्रह्म की होनी चाहिए और उसको करते हुए हम ब्रह्म में ही केवल उसी को ही रहे उसके बनाई हुई चीजों पे ध्यान नहीं दें तो भी हमारी बात नहीं बनती है तो प्राण पे ध्यान दिया परमात्मा पे ध्यान दिया वो परमात्मा के बनाए हुए आदित्य पे भी तो ध्यान देना होगा उसने हमारे को आदित्य क्यों दिया है उसकी भी महत्ता हमें देखने है। उसी की कृति ये आदित्य है और उस आदित्य के कारण ही अन्न में भी ऊर्जा आई है अन्न में भी शक्ति आई है उसको भी हमें ध्यान में रखना है तो तीनों का ग्रहण तीन स्तर का एक प्रतीक के रूप में हमें तीन चीजें बताई हमें सब चीजों का ध्यान रखना है तो केवल परमात्मा को ध्यान रख करके जो चलते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे दोष आएगा ही तो इसको सृष्टि को भी परमात्मा की रचना स्वीकार करते हुए उसको भी महत्व को देखते हुए और ये परमात्मा ने बना करके दिया है हमारे को इस रूप में हम लेंगे तो उसका महत्व भी आएगा जब हम परमात्मा को महत्व दे रहे हैं तो परमात्मा की बनाई हुई चीज को महत्व क्यों नहीं देंगे देना ही होगा उसी ने तो हमारे जीवन के लिए दिए नहीं तो अध्यात्म में इस तरह हो जाता है कई बार कि परमात्मा के प्रति तो प्रीति बढ़ती है और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की हम उपेक्षा कर देते हैं तो सारा त्याज्य और निंदित हो जाता है ये सृष्टि बड़ी निंदित है ये शरीर बड़ा निंदित है सब चीजें हम विपरीत बोलने लग जाते हैं तो दूसरे ढंग से हम परमात्मा की ही निंदा करने लग जाते है तो परमात्मा नहीं तो ऐसा बनाया इनको हमारे हित के लिए बनाया परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ रूप में जैसा आवश्यक था वैसा बनाया है जैसा बन सकता था वैसा उसने बनाया है तो परमात्मा की बनाई हुई चीजों पर भी हमें ध्यान रखना होगा तो जो उद्गीत की उपासना कर रहे हैं परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं तो उसकी बनाई हुई चीजों की भी उपासना उनका स्मरण उसका उपयोग हमें करना होता है ये सम्मिलित रूप से कहा जाता है इतना ही अगर आप अलग से हटके देखेंगे तो ये मेरे को तो यही समझ में आ रहा है सबको हमें साथ में लेके चलना चाहिए तो रहस्य का मतलब ये हुआ कि जो सीधे सीधे नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से हमें तात्पर्य निकालना है तो उस तरह का इसमें मिल गया हमारे को और भी रहस्य प्रकट हो तो आप लोग भी बता ही सकते हैं और भी चीजें निकाल सकते हैं इसमें अब इन चीजों को इतने व्याख्याकार भी तो और हुए हैं ना और ये वो एक से रूप से सामान्य रूप से यही वर्णन करते हैं बाकी चीजों का कहीं कहीं -कोई, कोई कोई थोड़ा थोड़ा सा उल्लेख कर देते हैं और उसी को ही हम देखते रहेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो फिर हमारे काम की चीज नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें हमारे लिए क्या उपदेश है ये हाँ और कोई कुछ नहीं हाँ आप क्या बोल रहे खबर जी अन्न जुटा लें विपत्ति के समय पानी की उपलब्धि है इससे पानी न पिए तो यहाँ पर अन्न और पानी के बीच में अगर चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करना चाहिए ये भी एक हमें व्यावहारिक ज्ञान देता है यहाँ यहाँ ये संकेत नहीं मिल रहा है कि दोनों में से किसको चुनना हो उपलब्धि अगर उसको आप यू देखिए ये तब हम देखते जब उशस्ती चक्रण के पास ना तो अन्न होता ना जल होता तो भूखा भी होता और प्यासा भी होता दोनों नहीं होते भूखा और प्यासा होता और दोनों किसी के पास दिख रहे होते और कोई कहता कि आप इनमें से कोई सा एक ले लो अब कौन सा चयन करता वहां ये बात निकल के आती जो आप कह रहे हो कि अगर इनमें से किसको मुख्यता देनी चाहिए तो वो जल को देता अगर एक ही का चयन करना होता और दोनों भी उपलब्ध थे तो वो दोनों भी ले लेता तो चक्रायण के पास यही तो तर्क है कि मेरे पास पानी है पीने को पर्याप्त इसलिए मैं इस झूठे को नहीं ले रहा हूं। इसको मैं झूठे को नहीं ले रहा हूँ और अगर जल नहीं होता तो जल को भी ले, ले लेता वो झूठे को अब झूठे की दृष्टि से जैसा वो बोल रहे थे कि शुष्क चीजों में उतना उच्चिष्ट नहीं नहीं होता है पानी में होता है पानी पीते हैं वो तो सीधा मुख लगता है सीधा लार उसमें लगती है हमारी और बाकी जो चीजें होती हैं बाकी जो चीजें होती हैं, जैसे कि अन्न थे उसको तो हम उंगली से लेते हैं करते हैं वो उतना नहीं होता है उतना संक... नहीं होता है एक प्रयोग आया था डिस्कवरी पे या नेशनल जोग्राफी में उन्होंने एक पात्र बीच में रख दिया आइसक्रीम का और चम्मच लोगों को ली कि चम्मच उसमें से ले लेकर वो खाते जाओ इसने चम्मच ली उसने चम्मच ली वो दिखा रहे थे कि उसमें देखो कितने जीवाणु केवल उसने चम्मच ली खाई और उससे फिर से उसी में ले लिया वो तो बहुत सारे जीवाणु छोड़ देता है व्यक्ति तो क्योंकि सबके मुंह में और लार में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं किसके में कैसे हैं किसके में कैसे हैं और वो एक दूसरे में होने से वो रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है एक बार भी यदि उधर से ले लिया ना एक बार भी तो भी उसमें आ जाता है तो बार बार बार बार अगर वही चम्मच जा रही है वही हाथ वहां बार बार जा रहा है तो ये हानिकारक इसकी महत्ता की दृष्टि से दोनों में देखें तो जल ही अधिक महत्वपूर्ण होगा अन्न नहीं होगा ठीक है। और कोई इसी बात पे जी ये तो ठीक है ये तर्क क्यों दिया है? मैं अगर यदि पानी तो जूठा हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं कहा हाँ, कहा था क्योंकि पास में होते हुए भी अगर ले रहा है अब वो आपद धर्म नहीं है अब आपद धर्म नहीं है तो, तो वो जो कहलाएगा तीसरे में हाँ, तीसरे में हंता हंत इति उठम वही मैं पीतम से आदि थी मैं उच्चिस्ट हो जाऊंगा अगर मैंने इसको लिया तो तभी तो उसने अगला कहा कि भई आप अन्न को लिया था आपने तब नहीं हुए थे आप तो वहां निंदा में इतना ही अर्थ लेंगे कि अपने पास होते हुए भी अगर वो लेगा तो ये निंदा का पात्र होगा और अपने पास नहीं है और फिर अगर कोई ले रहा है ऐसा तो निंदा का पात्र नहीं होगा न कहीं जंगल में है पानी मिल नहीं रहा है वैसे ही गंदा पानी है तो उसको पी लेते हैं पी लेगा व्यक्ति क्या करेगा वो पिएगा ही वहां नहीं माना है और अपने पास अच्छा पानी होते हुए भी पिएंगे तो वो निंदा का पात्र बनेगा इतने आंसर इसको लेना चाहिए ठीक है ओ...